पुरान, श्री विष्णु पुराण 40वां अध्याय पांडकवाद तथा काशी दहन श्री जी बोले हे गुरु श्री भगवान विष्णु ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्रशंकर और संपूर्ण देवगणों को जीतकर महन कर्म किए थे वह मैं सुन चुका इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म क हे महाभाग वे सब मुझे सुनाइए मुझे उनके सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है श्री पराशर जी बोले हे ब्रह्मऋषि भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी वह भी मैं सुनाता हूं तुम ध्यान देकर सुनो पांडकवंशी वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतरण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने भगवान विष्णु के समस्त चिन्ह धारण कर लिए और महात्मा भगवान कृष्ण चंद्र के पास यह संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूर्त, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपू तो मेरी शरण में आ जा। दूत ने जब इस प्रकार कहा, तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपनी चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोडूंगा। हे दूत, मेरी ओर से पांडव से यह जाकर कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना हो, सो कर। मैं अपनी चिन्ह और वेश धारण कर � और निसंदिह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोडूंगा और जो तूने आज्ञा करते हुए आ ऐसा कहा है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूंगा और कल शीघ्र तेरे पास पहुंचूंगा हे राजन तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूंगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय ना रहे श्री पराशर जी बोले भगवान श्री तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए और गरुड़ पर चढ़कर तुरंत ही उसकी राजधानी को चले भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश ने भी उसका पृष्ठ पोषक अर्थात सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना लेकर उपस्थित हुआ तदंतर अपनी महान सेना के सहित काशी की सेना लेकर पांडव वसुदेव श्रीकृष्ण चंद्र भगवान ने दूर से ही उसे अपने हाथ में चक्र गदा शांग धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठा देखा तब श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजयंती माला है शरीर में पीतांबर है गरुड़ चरित धोजा है और वक्षस्थल में श्री वक्षह चुनह है उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण श्री गरुड़ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे और हे द्विज उसकी हाथी घोड़ों से बलिश्ट तथा निस्त्रिङ्शु खड्ग गदा शूल शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे जो भगवान ने एक क्षण में ही अपने शांग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा इसी प्रकार काशी राज की सेना को भी नष्ट करने से श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूर्ध मती से कहा श्री भगवान बोले हे hey, पांड्रक मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलवाया था कि मेरे चिन्ह को छोड़ दे सो मैं तेरे समुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ देख ये मैंने चक्र छोड़ दिया ये � यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो श्री पराशर जी बोले ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पांडक को विदीर्ण कर डाला गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उनकी ध्वजा तोड़ डाली तदनंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने से अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री देव से लड़ने तब भगवान ने शांग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काट कर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया इस प्रकार पांडुक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारकापुरी को लौट आए और वहां स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे इधर काशीपुरी में काशीराज का संपूर्ण नगर निवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे यह क्या हुआ इसे किसने काट डाला जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया अविमुक्त वे मुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री भगवान शंकर ने कहा वर मांगो वह बोला, हे भगवन, हे आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृतया उत्पन्न हो। श्री पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिणा अग्नि का चयन करके अनंतर उससे उस, उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृतया उत्पन्न हुई। उसका कराल मुख ज्वाला मालाओं से पूर्ण था तथा उसके केश अग्नि शिखा के समान दीप्तमान और ताम्र वर्ण थे वह क्रोध पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती द्वारकापुरी में आई हे मुने उसे देखकर लोगों ने भय बिचलित नेत्रों से जगत गति भगवान मधुसूदन की शरण ली जब भगवान चक्रपाणि ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशी राज के पुत्र ने ही यह महाक्रताया उत्पन्न की है तो अक्ष अक्षुक्रीडा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि जाला में जटाओं वाली भयंकर क्रताया को मार डाल अपना चक्र छोड़ दिया तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि माला मंडे जटाओं वाली और अग्� उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगी तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा हे मुनि श्रेष्ठ अंत में श्री विष्णु चक्र से हत प्रभाव हुई कृत्या ने ही शुद्धता से काशी में ही प्रवेश किया उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रमथ गण अस्त शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आ गए, तब वह चक्र अपनी तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दब कर कृत्या के साहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा प्रजा और सेवकों से भरी थी, घोड़े हाथी और मनुष्यों से भरी थी और संपूर्ण गोस्त और कोशों से युक्त � उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उनके ग्रह कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला दिया। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसके दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया इस श्री विष्णु पुराण के पांचवें अंश में 34 अध्याय संपूर्ण हुआ जय श्री हरि